श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी रामकृष्णानंद स्वामी रामकृष्णानंद की हार्दिक अभिलाषा थी कि दक्षिण भारत माताजी तथा स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरण स्पर्श से पुनित हो एवं साथ ही उनके दर्शन तथा उपदेशों से वहां आरंभ हुए कार्य की नींव भी दृढ़ हो जाए उनकी ये दोनों आशाएं पूरी हुई इसके पश्चात उन्होंने चैन की सांस लेते हुए कहा यही मेरा अंतिम कार्य है उस समय किसी को इसका भान तक नहीं हुआ था कि इस वचन का अर्थ कितना गहन है परंतु विधाता ने वह शीघ्र ही सबको समझा दिया माताजी के कलकत्ते लौटने के थोड़े दिनों बाद ही शशि महाराज का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया इसके पूर्व चौदह वर्ष के कठोर परिश्रम से उनका स्वास्थ्य वैसे ही अत्यंत शिथिल हो चुका था अब बहुमूत्र खांसी तथा बुखार का आक्रमण हुआ 1910 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में वे वायु परिवर्तन के लिए बेंगलोर आश्रम गए परंतु वहां भी उनके स्वास्थ्य में सुधार के कोई लक्षण नहीं दिखे डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें असाध्य क्षय रोग हुआ है और कोई उपाय न देख गुरु भाइयों तथा मित्रों की सलाह पर उन्हें कलकत्ता लाया गया स्वामी ब्रह्मानंद उस समय पूरी धाम में थे वे स्टेशन पर आए और गाड़ी में शशि महाराज से मुलाकात होने पर कहा शशि यह सब क्या है सब झटक कर फेंक दो रामकृष्णानंद ने उत्तर दिया राजा तुम्हारे आशीर्वाद देने से ही यह होगा कौन जाने किस भाषा में क्या बातें हुई महाराज ने वही बात पुनः दोहराई और शशि महाराज ने फिर वही उत्तर दिया तदुपरांत विविध प्रकार से सहानुभूति प्रकट करते हुए महाराज ने कहा डॉक्टर वैद्य जैसा कहे ठीक वैसे ही चलना शशि महाराज ने उनके इस आदेश का जैसा अक्षरश पालन किया वैसे ही पहले आदेश के अनुसार शीघ्र ही सारे माइक संबंध भी झटक कर फेंक दिए 10 जून 1911 ईस्वी को कलकत्ते के उद्बोधन मठ में शशि महाराज के पहुंचते ही अविलंब चिकित्सक को बुलाकर उन्हें दिखाया गया चिकित्सकों का मत हुआ कि उनका शरीर तीन महीने से अधिक नहीं टिकेगा कविराज दुर्गा प्रसाद सेन भी उन्हें देखने आए सेन महाशय ने पूछा क्या आप स्वप्न में मसान, तुलसी वन आदि देखते हैं स्वामी रामकृष्णानंद ने उत्तर दिया यह सब तो नहीं पर ठाकुर माँ स्वामी जी दक्षिणेश्वर आदि देखा करता हूँ हमें यह देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है कि उनका अवचेतन मन कितने उच्च सूर्य में बंधा हुआ था अंतिम कुछ दिनों में उन्हें बहुत कुछ भोगना पड़ा शरीर पर शुष्क चर्म रोग हो जाने के कारण उसे उन्हें असहनी पीड़ा होती वे बिस्तर पर लेटते तथा तो छटपटाते रहते परंतु फिर भी उनके मुख से जय प्रभु जय गुरुदेव यही निकलता रहता था सेवक के ठीक ढंग से कार्य न करने पर वे कुछ नाराज तो अवश्य हो जाते परंतु ऐसे अवसर पर भी उनके असीम स्नेह में कमी नहीं आती थी एक सेवक के पास गमछा और चटाई नहीं थी यह देखकर उन्होंने उसे वे वस्तुएँ मंगवा दी तथा स्नेहपूर्वक कहा तुम छोड़ा इस चटाई पर सो रात्रि जागरण के कारण सेवक को शीघ्र ही नींद आ गई इधर स्वामी रामकृष्णानंद भी सो गए निद्रा खुलने पर उन्होंने सेवक से कहा तुम्हें सुला देने पर मुझे भी थोड़ी नींद आई भक्तों की जाति नहीं होती ठाकुर की इस वाणी का स्मरण करते हुए ब्राह्मण वंश में जन्मे शशि महाराज इन दिनों अपने अब्राह्मण सेवकों के हाथ से भी बिना किसी विधा के भोजन करते थे कहते थे तुम ठाकुर के भक्त हो ब्रह्मचारी हो तुम्हारे हाथ का खाने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं रथ यात्रा के दिन उन्होंने सेवक के हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहा जाओ रथ देखाओ और दो चार पैसे का कुछ खरीद भी लाना सेवक उन्हें छोड़कर जाने को राजी नहीं हुए तब उन्होंने कहा काशीपुर के उद्यान भवन में ठाकुर ने भी मुझे ऐसा ही करने को कहा था रथ यात्रा के बाद मैं उनके लिए दो पैसे की छुरी नींबू काटने के लिए लाई थी इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा यह सब मानकर चलना पड़ता है गरीब लोग दो पैसे पाने के लिए दुकान लगाते हैं ऐसे मेलों में दो चार पैसे का कुछ खरीदना चाहिए वस्तुतः स्वामी रामकृष्णानंद के जीवन के इन अंतिम कुछ दिनों में उनके जीवन का सर्वांगीण सौंदर्य मानो अनामृत होकर प्रकट हो गया था स्वामी प्रेमानंद एक दो दिन के अंतर में बेलूर मठ से आकर उन्हें देख जाया करते थे एक दिन वे आकर उनकी सैया के निकट बैठे शशि महाराज ने उनके हाथ पांव दबाकर उनकी सेवा की परंतु इतने पर ही वे संतुष्ट नहीं हुए उन्होंने सेवक से उन्हें सूखे मेवे देने को कहा बाबुराम महाराज जब वह खाकर चले गए तब शशि महाराज ने बर्तन हाथ में लेकर देखा कि कुछ बचा है या नहीं मन में प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा थी उसमें कुछ भी शेष न रह देख उन्होंने सेवक को डांटते हुए कहा कि उसने प्रेमानंद जी की यथेष्ट मात्रा में मेवे न देकर अनुचित कार्य किया है फिर उन्होंने खाली बर्तन को हाथ से पोछ वह हाथ अपने सारे शरीर से लगाया चिकित्सक से कोई भी लाभ न होते देखकर एक दिन स्वामी सारजानंद ने उन्हें कहला भेजा कि एक दूसरे डॉक्टर थोड़ा प्रयत्न करके देखना चाहते हैं उत्तर में स्वामी रामकृष्णानंद ने कहला भेजा यह देह मन तथा प्राण में ठाकुर के चरणों में अर्पित कर चुका हूँ राखाल महाराज बाबूराम महाराज उनके प्रतिनिधि हैं उन्हीं के निर्देशानुसार चिकित्सा होनी चाहिए इस विषय में मेरे स्वयं का कोई मत नहीं है देखते त्याग के दो तीन दिन पूर्व सवेरे आठ नौ बजे उन्होंने अचानक व्यग्र होकर सेवक से कहा ठाकुर माँ स्वामी जी आए हैं आसन बिछा दे सेवक कुछ भी समझ नहीं सके अतः स्तंभित रह गए शशि महाराज ने पुनः कहा देखता नहीं ठाकुर आए हैं चटाई बिछा दे तीन तकिये लगा दे सेवक ने वैसा ही किया तब शशि महाराज ने निर्निमेश नेत्रों से एक अदृश्य दृश्य की ओर देखते हुए तीन बार प्रणाम किया फिर कहा वे लोग चले गए माताजी उन दिनों जयराम बाटी में निवास कर रही थी शशि महाराज उनके दर्शन करना चाहते थे अतः स्वामी धीरानंद उन्हें लिवा लाने को गए परंतु माँ का आना न हो सका अगले दिन उन्होंने अपने सूक्ष्म अलौकिक दर्शन के बारे में पुलीन बाबू से कहा और इस विषय पर एक गीत रचने का अनुरोध लेकर उन्हें गिरीश बाबू के पास भेजा गिरीश बाबू से भजन की प्रथम पंक्ति इस प्रकार रखने के लिए कहा दुख निशा का अवसान हुआ महाकवि ने गीत की रचना कर दी और पुलिन बाबू ने राग विहाग में उसे स्वामी रामकृष्णानंद जी के समीप गाया जिसे वे आँखें मूंद कर एकाग्र चित्र से देर तक सुनते रहे भावार्थ दुख निशा का अवसान हुआ मैं मैं रूपी घोर दुष्स्वप्न टूट गया अब जीवन मरण का भ्रम दूर हो चुका है वह देखो ज्ञान रवि का उदय हो रहा है और माँ हंस रही है वराभया अभय प्रदान कर रही है ऊँची में जयगान करो यम को परास्त करने वाले ध्वध भी बजाओ सारी पृथ्वी माँ के नाम से परिपूर्ण कर दो माँ कहती है रो मत राम कृष्ण के चरण देखो कोई चिंता नहीं है कष्ट नहीं रहेगा देखो मेरे निकट ही दो करुण में नयन चमक रहे हैं जिसमें त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य है इक्कीस अगस्त को महासमाधि के कुछ घंटे पूर्व रामकृष्णानंद जी ने ठाकुर का चरणामृत पान किया एक बजे उनका मुखमंडल आरक्त और पूरा शरीर रोमांचित हो उठा सिर के बाल तक खड़े हो गए एक बजकर दस मिनट पर उन्होंने अपनी नश्वर काया का त्याग किया उनकी महासमाधि का समाचार पाकर स्वामी ब्रह्मानंद ने विषादपूर्ण स्वर में कहा एक दिगाल चला गया दक्षिण दिशा मानो अंधकार पूर्ण हो गई मद्रास के पचैयप्पा कॉलेज की शोक सभा में एकत्र नागरिकों ने यह प्रस्ताव पारित किया स्वामी रामकृष्णानंद ने दक्षिण भारत के नैतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए जीवन दान दिया है मद्रास का हिंदू समाज शोक संतप्त हृदय के साथ स्वीकार करता है कि उनके महाप्रयाण से एक बड़ी हानि हुई है श्री राम रामकृष्णिक प्राण स्वामी राम कृष्णानंद इस युग के लिए दास्य भक्ति का एक अपूर्व और अत्यंत उज्जवल आदर्श छोड़ गए हैं मंदिर में व्याख्यान मंच पर और लोक व्यवहार में सर्वत्र उनकी असाधारण गुरु भक्ति ही उनके जीवन का मूल मंत्र तथा उनकी कर्मठता का प्रधान स्रोत थी मंदिर में वे स्पष्ट रूप से ठाकुर की उपस्थिति का अनुभव करते थे और पुष्पचयन पूजा आरती प्रणाम आदि प्रत्येक कार्य में वे इतने विभोर हो जाते थे कि वहां उपस्थित भक्तों के भीतर भी वह गहन भाव संक्रमित हो जाया करता था एक बार एक उच्च पदाधिकारी उनसे मिलने आए देखा कि वे पूजा के बाद एकाग्रमन से ठाकुर को पंखा झल रहे हैं और साथ ही साथ गंभीर स्वर में सतगुरु, सनातन गुरु परम गुरु का उच्चारण कर रहे हैं काफ़ी देर तक पुजारी की दृष्टि आगतों की ओर आकृष्ट नहीं हो पाई फिर भी उनका हृदय अध्यात्म भाव से परिपूर्ण हो उठा भाव में बाधा न डाल उन्होंने दूर से ही उनके निमित्त प्रणाम करके विदा ली आरती के समय जब स्वामी रामकृष्णानंद जय गुरु का उच्चारण करते हुए दीप आरती करते तो दर्शकों के हृदय में भक्त की हिलोरें उठने लगती और वे उस आलोक से उद्भाषित होकर चरम संतोष का अनुभव किया करते थे स्थूलकाय शशि महाराज को मद्रास की भीषण गर्मी में कष्ट होता था परंतु इसका प्रतिकार था दोपहर और रात में पंखा लेकर ठाकुर को बेयार करना ठाकुर के प्रसाद के अतिरिक्त वे और कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे बहुमूत्र रोग के समय चिकित्सकों ने उन्हें रोटी खाने की सलाह दी परंतु ठाकुर को भोग में रोटी नहीं दी जाती थी अतः वे रोटी नहीं खा सके मठ का नवीन भवन बनने के दो वर्ष के भीतर ही उसकी छत में दरार पड़ गई और उससे बरसात का पानी भीतर छूने लगा एक रात वर्षा का आरंभ होने पर रामकृष्णानंद जी ने ठाकुर के शयन कक्ष में जाकर देखा कि उनके ऊपर पानी टपक रहा है उस समय स्थानांतरित करने से कहीं ठाकुर की नींद न टूट जाए इसी भय से वे सारी रात उनके ऊपर छाता लगा कर बैठे रहे और प्रातःकाल वर्षा थम जाने पर उन्हें दूसरी जगह ले गए क्या इसी को मृणमय में चिन्मय दर्शन कहते हैं एक रात मच्छरों के काटने से नींद खुल जाने पर रामकृष्णानंद ने देखा कि मसहरी के भीतर मच्छर घूस आए हैं उसी समय उनके मन में आया कि ठाकुर की निद्रा में भी ऐसी ही बाधा पड़ती होगी अतः वे वहाँ मच्छर उड़ाने को को चले प्रसाद वितरण में उनका अपार उत्साह था आए हुए लोगों को वे कुछ प्रसाद अवश्य ही दिया करते थे यहाँ तक कि कुली मजदूर भी इससे वंचित नहीं रहते थे गुरु भाताओं के प्रति शशि महाराज की श्रद्धा पूजा ही के रूप में व्यक्त होती थी 1899 सौ में स्वामी विवेकानंद और स्वामी तुरियानंद के अमेरिका जाते समय उनका जहाज मद्रास में लंगर डालने वाला था इसका पता लगते ही शशि महाराज ने उनके लिए पंद्रह शेर मैदा खरीदकर अपने हाथ से नमकीन गजा आदि कलेवे की चीज़ें तैयार की उस समय मठ में रसोईया नौकर नहीं थे नौकर रखने की सामर्थ्य भी नहीं थी अतः सारे खाद्य पदार्थ लेकर वे कुछ भक्तों के साथ नाव द्वारा जहाज के समीप पहुँचे उस समय कलकत्ते में प्लेग की आशंका थी अतः जहाज से किसी को उतरने या किसी को जहाज पर चढ़ने नहीं दिया गया दूसरा कोई चारा न देखकर शशि महाराज ने कहा दोनों महात्माओं का चरण स्पर्श न कर सका कम से कम उनकी प्रदिक्षि तो कर पाऊं। मल्लाह को जहाज की परिक्रमा करके चलने को कहा एक बार स्वामी रामकृष्णानंद एर्णाकुलम में एक भक्त के घर गए उस मकान में इसके पहले स्वामी जी भी पधारे थे शशि महाराज ने जानना चाहा कि स्वामी जी जब उस मकान में आए थे तो उनका उठना बैठना कहाँ पर होता था जब उन्हें पता चला कि जिस जगह पर वे खड़े हैं वही वही स्थान है तो उन्होंने वहाँ लौटकर मस्तक पर वहाँ की धूली को धारण किया और कहा यह स्थान पवित्र है स्वामी जी के देह त्याग का संवाद बद्रास पहुँचने के पूर्व ही ध्यानावस्था में स्वामी रामकृष्णानंद ने सुना कि स्वामी जी अपने चिर पर स्वर में कह रहे हैं शशि शशि मैंने यह शरीर थूक के समान फेंक दिया है स्वामी जी के तिरुभाव के कुछ वर्ष बाद उनतीस जनवरी १९११ ईस्वी को उन्होंने उनकी स्मृति में अनित्य दृशेष विविच नित्यम इस संस्कृत स्त्रोत्र की रचना की उसमें उन्होंने स्वामी जी की जनकल्याणार्थ अवतीर्ण नर अवतार के रूप में वंदना करते हुए अंत में निम्न अवर प्रणाम मंत्र रचकर जोड़ दिया नमः श्री यतिराजा विवेकानंद सूरय सचिश सुखस्वरूपा स्वामी नेतापरिणे